हिमारण्य मानुक ृड हिमयवन मतुलागम सैदिश्चंद्रवरुण्रीषु पूयोगा व्याख्या में सत्र से गीस प्राप्त है तो ये आनुक आगम विधान किया तो आनुकागम गीस भी हो जाएगा इंद्रशस्त्री आनुख आद्यंतुटक तो, तो आगे हो जाए आन आन आन गीस इंद्राणी इंद्र क्या आ, आ शवर्ण दीर्घ हो जाएगा वर्ण वरुणानी अटकुमान हटकुवत्त हो जाएगा भवानी आनुकागम गीस सर्वे स्त्री सर्वाणी रुद्रा मृढ़ा हिमाह हिम अर्य आनु को गीस होगा किंतु स्त्री अर्थ में नहीं महदर्थ में महद् हिम हिमा हिमा है महद हिम से स्त्री नहीं महदिम बड़े बरफ है आनु गीसि हिमा स्त्रीलिंग में महदारण्यम अर्या एक अरण्यम अरण्य अरण्या प्रथम बहुचन बनेगा ये अरण्या एक बहुचन है एक वचन है एक वचन है द्विवचन क्या बनेगा अरण्या <laughs> बहुचन में अरण्या अरण्या है महत् अरण्यम दोषे यवशी सनुगो होगा किंतु दोष अर्थ में दुष्ट हो यव यवानी यवानी है दुष्ट यवा। दुष्ट है दोष कुछ खराप खराब जब कहते हैं यवनालिप्याम यवना शब्द से आनुष्य अर्थ में यवना नाम लिपिर यवनानी उनकी लिपि जो लिखते हैं जो लिखा गया पुस्तक में उसको लिपि कहते है यवन तो आनी मातुलोपाध्याय मातुल मातुलोपाध्याय यो रानु गुवा यो और उपाध्याय गीस तो हो जाएगा आनु के विकल्प से आनु के पक्ष में मातुल आनी ये तो अर्थ में मातुल स्त्री मातुलानी और आनु को नहीं होगा तो मातुली गीस हो जाएगा ऐसे ही से हो जाएगा उपाध्याय से उपाध्यान आनुकोण पर अन आनुकोण सवर्ण दीर्घी उपाध्याय नहीं आनुकुना ही केवल गीस हो जाएगा तो ये से चलो जाएगा उपाध्यायी उपेत्य अधीयत अस्मादीत उपाध्याय उसकी स्त्री आचार्यादनत्व च आचार्य से स्त्री अर्थ में आनु आचार्य में रटकुंभ से नत्व प्राप्त है वार्तिक से अनत्वणत्व भी नहीं होगा आचार्याणी आचार्य किसको कहते टिप्पणी में हे आ चिनोती चास्त्रा शास्त्राथाचार्यपयत्य स्वयं आचरते यस्मा तस्माचार्यष्य आचिनोति शास्त्राथन आचिनोति शास्त्राथम आचिनोति शास्त्राथों को संग्रह करते समझ करके ग्रहण करते जानते निश्चय करते आचार्य स्थापय और आचार्य में शिष्यों के आचार में स्थापना कराते उनमें ऐसे कराते स्वयं आचरते अस्मात् स्वयं आचरण करते इसलिए तस्मात आचार्य ई सत्य आचार्य को कहते शास्त्रार्थ को तो निश्चय करके शिष्य के आचरण में स्थापना करते स्वयं आचरण करते तो आचार्य कहते हर क्षत्रियाभ्यांग स्वार्थे अरे क्षत्रिय सदस्य को हो जाएगा विकल्प से स्वार्थ में स्त्री वैश्यकूल अर्य वैश्यकूल में स्त्री अरियाणी अपनी जाति हो तो क्षत्र अन्य तो टाप हो गया तो अरिया बनिया गया यहाँ जाति है जातिरस्त विषय अयोपात तो योपधन से गीत नहीं हुआ टाप हो गया और क्षत्रिय सदृश भी क्षत्रियणी आनु को हो गया कैम और दूसरा क्षत्रिया टाप हो जाएगा ये भी पता है पुयोगे बन जाएगा और बन जाएगा पुयोगा व्याख्याम और ये शस्त्री और ही बन जाएगी से होकर के और यानी हो गया अर्य आर्य स्त्री अपने स्व अपनी जाति हो तो अर्याणी अर्या अरे पुई हो गया था हम पुरुषों के संबंध से अर्य की स्त्री यदि वैश्य जाति के नहीं अन्य जाति सुदृढ़ है तो उसको आर्यानी अर्या नहीं कहेंगे ही कहेंगे कर्णपूर्वात् <laughs> कर्णपूर्व में हो कृतांतात कृतांतादन्तात् कर्णादे स्त्रियांगी स्यात् कारण पूर्व में वो क्रीत अंत में हो तो क्रीता अदंत होना चाहिए स्त्री में अंगी से वस्त्रेण क्रीता वस्त्र तो क्रीत वस्त्र दे करके खरीदे की गई तो क्रीता तो कर्णपूर्वात तो अंगी से हो गया वस्त्र कृति क्विन्ह धन क्रीता यहाँ नहीं हुई कर्तिकर्ण कृत बहुल ग्रहण करने से कारण में कहीं हो तो कहीं लेकर के यहाँ नहीं हुआ बहुलाघ्यकसी स्वांगाचोपसर्जनासंोपुपसर्जनम यंगं तदंता ददंतान्ीसा तदंताद आगे अदंतान क्या भी होती है अदंतान पंचमी न कहाँ से आ गया गमो शादी जी हो गया गमोर शादी जी प्रत्ये भाषा नहीं ते प्रत्येम क्या प्रतिह <laughs> प्रतभाष नहीं सांगवाचक स्वांगवाचक शब्द से जो उपसर्जन हो उपसर्जनासहयोगपधा तो उपधा में संयोग नहीं हो असहयोगपधम उपसर्जनम सांगम जो स्वांग असहयोगोपधम असहयोग तो उपधाय से संयोग नहीं जिससे उपधा में और उपसर्जन तदंता ददंतात् तो सांग अंत में हो और सब पूरा शब्द अदंत हो तो गीस हो गया विकल्प के लिए एक के्लोक टिप्पणी में नीचे अद्रव मूर्तिमत सांगं प्राणीस्थमिककारज अतस्थम तिष्ट तेना चेत मूर्ति वाला हो अद्रव द्रव नहीं रक्त शरीर के अवयव है किंतु तो सांग नहीं द्रव होने से मूर्ति वाला हो मूर्ति वाला कौन से बुद्धि नहीं मूर्ति वाला नहीं है सांगम प्राणी स्तंभ प्राणी में स्थित तो हस्तपाद आदि ये सब सांग अभिकारजम प्राणी में स्थित तो कहीं शरीर में पोड़ाने के लिए गया वो ऊपड़ा मूर्तिमत है तो भी वो सांग संज्ञा नहीं होगी क्योंकि विकार रोग विकार से उत्पन्न अविकार जो होना चाहिए और अतस्थम तत्व दृष्टम जो अभी बाल काट गिरा कहीं नहीं, गली में रास्ता में गिरा है वो अभी प्राणी है अभी प्राणीस्त नहीं अतस्थम प्राणीत नहीं अतस्थम तस्थ नहीं क्यों तु तो तत्द दृष्टम प्राणी में दिखा गया प्राणी में कैसे है अभी बाहर गिरा हुआ अतस्तम तत्द कर ये सभी सांग संज्ञा तेना चेत तत्थायूतम सांग जैसे प्राणी में स्थित तो उसके साथ यदि इसी प्रकार ये मूर्ति बना रहे हैं प्राणी में जैसे शरीर में अवयव है ऐसे अवयव से युक्त मूर्ति यदि दिखते हैं तो मूर्ति में भी वो सांग हो जाएगा तेना अवयव न चेत त अवयव तथा इस प्रकार युत है मृत्यु में बनाते हैं फिर बनाते हैं हस्त बनाते हैं इसे केसान अतिक्रांता समाज किस तरह से होगा आप क्रांत्याद्यर्थ है द्वितीय केसान अतिक्रांता अति केशव स्त्रिंग है अतिक्रांता तो केशव है सांग उपसर्जन है समास हो गया उपधर्म्यवा नहीं अदंत है तो हो गया अंगी से उनसे अति केसी टाप हो गया तो अति केसा चतुर्मुखी चतुर्मुखी है चंद्रमुखी चंद्रव मुख्य चंद्रमुखी चंद्र जैसे मुख बहुब्री तो होने बहुब्रीह उपसर्जन हो गया है सांगे मुख अदंत गीषोश चंद्रमुखी टापो तो चंद्रमुखा चंद्रव मुखम यस्योगपधा किम सुगुल्फा शोभन गुल्पो युल्पद गुटिका है तो यहाँ सांगवाचक होने पर भी संयुग उपधा में है उपधा में ल फ है संयोग है उपसर्जनाद किम शिखा शिखा है शिंगो खो ह्रस्व से उणादि सूत्रे सिंह सपने धातु से ख प्रत्यय होता है धातु को ह्रस्व भी हो जाता है सिंह खो रसव ऐसे सूत्र है उन्नाली सूत्र शीख रस हो जाएगा ख प्रत्यय शिख शिख होने से यही सांग तो है किन्तु उपसर्जन नहीं है सांगा च उपसन होना चाहिए उपधा में नहीं है। तो यहाँ घीस नेकर ताप हो गया शिक्षा बन गया न क्रोड़ादि बहुवच क्रोड़ादि संगा बहुवचस्ंगा नीस क्रोड़ादे शब्द जिस जिसमें बहुत बह बह अच यस्मिन शब्द बहुत वाला शब्द हो ऐसा संगा अथ संग हो, संघवाचक होगी तो निषेध हो गया कल क्रूड अश्वाना ऊर् अश्व की छाती को क्रोड़ कहते कल्याण क्रोढ़ यश्व की छाती कुछ लक्षण होता है इसको देख कर के कल्याण कल्याण सुंदर तो हो सकता है अथवा स लक्षण वाला क्रोड़ यस्य स कल्याण सा सांग है ये है क्रोड़ है सांगवी है उपथा यह नहीं अदंत सब होने पर भी वहाँ सांगाच से जो प्राप्त था उसका निषेध हो गया क्रोढ़ादिगण पटित है गीस निषेध हो गया तो टाप हो गया कल्याण क्रोड़ा आकृति गणय सुजघना ये सूजघना है क्रोड़ाधिगण का नहीं बहुच का सुघनौ जघनौ यश्या जाघ जघन है तो वहां जघन शब्द सांग है उपथाम य नहीं है ऊपर से सब ठीक है किंतु बहुवच होने से निषेध हो गया न क्रूडादि बहुच तो गीस नहीं से टाप हो गया सूर्य ना गीस प्राप्त था किसे नख मुखात संज्ञाया नख मुख दो में सांग कौन है पांगोहन से यहाँ प्राप्त था, था किस से स निषेध कर दिया संज्ञा संज्ञायाम संज्ञा हो तो नहीं होगा संज्ञा नहीं तो हो जाएगा संज्ञा हो तो नहीं होगा सुरूपाणी सुरूपम नकम यस्या यश्याप है सूप कहते हैं हिंदी में गेहूँ धान साफ करने के लिए सुप मालूम सूप मालूम है नहीं मालूम नहीं कुला कु कहते हैं क्या हाँ ऐसे हिसाब करते हैं, करते हैं? <laughs> क्या कहते हैं हैं हाँ सुर पर ऐसे से बड़ा बड़ा होना नका हो जाएगा पहला पहला हो कर सुर पखा है सुरपा ही बहु नखा है नहीं ये तो सुर्प नखा बनने के बाद नख शब्द स्वांगवाच के उपसजन स्वांग हो गया यह नहीं यही है तो स्वांगाच उपस स्वांगा प्राप्त था नखमु खा संज्ञा से निषेध हो गया टाप हो गया टाप होने पर क्या के के नकार को नत्व करने के लिए अटकवाम सुदृश नत्त हो जाए ना नहीं क्यों नहीं हुआ सामान पद नहीं असमस्त अखंड पद नहीं नत्त करने के सूत्र है पूर्वपदा संज्ञाया मगह सं पूर्वपदस्था निमित्ता पेश पूपदस्थ नि रूप में रे निमित्त <enfant candle>, पर नकारगुण होता है कि तो संा में गकार व्यवधान हो संज्ञायां न तो गकार व्यवधान संज्ञा में ही सूत्र लगेगा गकार बीच में आगे तो गोरम गोरम <coughs> नत्तो नहीं लगेगा सूर्पणुखा में नत्व की सूत्र से होगा गौरव मुखा गौरव मुखम यश्या स गौरव मुखा यह नत्व की सूत्र से होगा नत्व नहीं तत्व के उदाहरण नहीं ये तो नखमुखा संज्ञा का उदाहरण बीच में का देने के लिए सूत्र दे दिया गौरव ये उदाहरण की सूत्र के लिए न मुख हे सांग अयोप उपथ में य नहीं अदंधे तो भी सांगा च उपसर्जना जो प्राप्त था निषेध हो गया ताप हो गया संज्ञा है कि ताम्रमुखी कन्या ये संज्ञा नहीं है ताम्र कन्या जिसकी कन्या ताम्र जैसे कर्म रूप है तो ताम्रमुख में ये संज्ञा नहीं बहुव्रीह मुख उपसर्जन अयोपध तुंगी होगा है मुखा गिस्त तो हो गया संज्ञा ये संज्ञा नहीं हो संज्ञा में ही नख निषेध होगा संज्ञा नहीं हो तो निषेध होगा तो संज्ञा नहीं होने से गीत होगी किस सूत्र से ताम्रमुखी मुख अग्र गिष ऐसे चलो भोजेगा कन्या और ये अगह दिया है ऋगयनमिग अयनम ऐसे दिया है तो गकार व्यवधान हो तो रीग अयनम ऋचाम री अयनम भी हो जाएगा ये तो केवल नत्व निषेध कर ऋचाम अयनम ऋच आगे अयन है ऋचि के चक्कर के चौकू से ग हो गया झलाम जसन तय करके ग ऋगयनम में रि के आगे न को नत्व होना, होना चाहिए ये एक संज्ञा है पूर्व पदा संज्ञाया मघसूत्र से नृत्व होना चाहिए पूर्व पद में रि निमित्त है करने के लिए जैसे रही रि भी किंतु बीच में एक ग आ गया ग का जंग से संज्ञा होने पर भी तो न तो नहीं हुआ ऋगयनम ऋगयन में न रहा न नहीं हुआ ये अघ का प्रत्युदाहरण ग कार व्यवधान हो तो नहीं होगा जाते विषय जातेरस्त्री विषयादयोपदा जातिवाचीय नियातम अयोपदम त्रिया सैत जातिवाची यन्न यिया नियतम जातिवाचक हो जो स्त्रियाम नियतम नित्य स्त्रीलिंग नहीं हो कोई शब्द होता है नित्य स्त्रिंग यन्न च स्त्रियां नियतम जो जातिवाचक होने पर नियत स्त्रीलिंग नहीं हो हमेशा स्त्रीलिंग हो तो नहीं हो इसे तो लगे न ही लगेगा अयोपथम च उपधा में यह होना चाहिए नहीं यह उपधा यश पद न यो पद अयोपद उपधा में यह नहीं हो ततः स्त्रियाम गी से हो जाएगा तट शब्द जाती है उस स्त्रीलिंग नित्य नहीं तट ताटर, तटी तटम तीन में प्रयोग होता है जाते री विषयादयपद ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है अयोपद है तो गीस हो गया यश चलो पद तटीय बन गया ब्रिशलि ब्रषण ये जाती घी से हो गया ब्रिशली बन गया ब्रिषण शुद्ध है वृषम लाती थी ब्रषल ऐसे बनता है पाप लाता है और कठ से कट ही बन गया बहु ऋच यश्यासा बहुरिचि बहुरिचि बने गया बहुरिच ऋचि यन हो गया ये बहुरिच्ध प्रथा मानक्य होता है हो गया बहुरिचि ये कटी बहुरिचि कवि कहते जाति जाति के लिए दिया। जाती। नाम जातिर्लिंगा च सर्वभाग टिप्पणी में में लिंगा नाम चा नवर में आकृतिग्रहण जातिर्लिंगा गोत्रम सकद्यात चरणी सह ऐसा श्लोक है आकृति ग्रहण जाति आकृति आकृत्या ग्रहणम यशिया आकृति से जिसका ग्रहण हो जाता है ये तट तटी आकार को देकर ग्रहण होता है ये जाति है उसके रूप पर कर तटीय होता है और लिंगाना चर्भाक जो सर्वलिंग प्रयोग नहीं होता है आकृति ग्रहण जाति इत्य उदाहरण तटी लिंगाना चर्भाक लिंगाना चर्वभाक उसका उदाहरण इत्य उदाहरण ब्रिशली नहीं ब्री हाँ शक्ति हाँ, क्या थे थे हो गया चन्ना सर्वभाग इसका तो होना चाहिए तटी सर्वलिंग लिंगानांच अच्छा नहीं लिंगान च न सर्वभाग हा वो शब्द जाति तट है ब्रसली वृशलिया गया ये हो गया सकृत आख्यात निर्वाह क्या उदाहरण ब्रशल है और तटी तटी के लिए दो होना चाहिए कि आकृति ग्रहण जाती जाति लिंगानाम चंद अच्छा आकृति ग्रहण जाती लिंगा नाम चन्ना सर्वाग एक अच्छा, साथ हो आकृति ग्रहण हो लिंगा लिंगाना चन्ना सर्वभाग ये तटी है आकृति ग्रहण और सर्वलिंग नहीं है पुलिंग स्त्रिंगन अपन सब लिंगानाम से नर्वभाग सकृत आख्यात ये शब्द इसके साथ एक ही लिंगानाम से न सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्रया हाँ जो सर्वलिंग में नहीं हो किंतु एक बार ग्रहण से ग्रहण हो जाएगा ब्रसल शब्दल शब्द यदि वृशली है तो सर्वलिंग में नहीं होता है पुलिंग स्त्रीलिंग गोत्रम चरण सह गोत्र अपत्य प्रतिभा शब्द को कहते गोत्र और चरण सह साख्या अध्यत्री को चरण कहते हैं शाखा पढ़ने वाले तो गोत्र के लिए कट हो गया कठि बहुरुचि तो हो गया चरण गौत्रम से चरण से साथ मिल के ये दोनों हो गया है कठी बहुरुचि इसका उदाहरण चरण को लेकर साख्या पढ़ने वाले अच्छा कठ को ले लिया कठ गोत्र उत्पन्न कथकोत्तर उत्पन्न कर दिया कठ तो कथक उत्तर उत्पन्न के गोत्र के लिए कथक पट्टी बना दिया और भवरुचि को कर दिया चरण के लिए श्लोक में हो गया आकृति से ग्रहण होती और जे असर्वलिंगत्व सती सकृत आख्यात निर्गाह मान बता दिया ये ब्राह्मण है तो उसके बाद से पुत्र ब्राह्मण है ये वृशाल शुद्र है तो उसके वैसे शुद्ध है एक बार कान से निश्चय हो जाता है गोत्रम च चरण का उदाहरण ये शाखा पंडिया बब्रुज दोनों तो अबक भी दिया है हाँ ठीक है अब वही इसमें दे दिया कट्ठी करके कट्ठ गोत्र उत्पन्न करके किंतु कट्ठ गोत्र उत्पन्न के लिए कहीं सूत्र तो इसमें नहीं आया उपगो उप, उपगवि दिया हाँ अपत्य प्रत्यांत को कहते गोत्र से कोई मतलब नहीं गोत्र का अर्थ क्या है अपत प्रत्यांत अपत प्रत्यान से उपगभ और अपत्य औपगम तिली में हो जाएगा उपगवी हो जाएगा गोत्र प्रत्यंत है गोत्र प्रत्यांत को भी जाति शब्द से लेते हैं और शाखा अद्वैत पढ़ने वाले को कहते हैं चरण से कहते तो बहु रुचि चरण हो गया हाँ कटी भी चरण का उदाहरण हो जाएगा तो इसमें टिप्पणी में, में कठ उत्पन्न दिया वो ठीक नहीं ऐसा बनाने से शब्द होता है किंतु ऐसा नहीं उदाहरण दे करके कर दिया कठ उत्पन्न से वो नहीं तत् आपत्ति से गोत्र आपत्ति अर्थ होता है तो गोत्र आपत्ति ठीक है उपगुरु गोत्र उपगोर आपत्ति अपकब हो जाएगा ओपकवि और बहुजी कठी चरण हो गया जाते किम मुंडा मुंडा है ये जातिवाचक शब्द नहीं मुंडा है, मुंडी तो है मुंडा है मुंडित है मुंडन क्या गया जाति नहीं हुई से अजातियाप तो हो गया स्त्री नित्य स्त्रीलिंग नहीं उपधा में यह नहीं तो भी यहाँ जातिवाचक नहीं हु से नहीं हुआ गिस् यो पध प्रतिषेधे हय गवय मुखय मनुष्य मत्स्या प्रतिषेध जाते रस्ती विषयाद ये पदार्थ ये सूत्र उपधाम हो तो सूत्र लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे नहीं, नहीं? नहीं तो फिर ये सूत्र क्या कहता है यह उपधाम हो तो ये सूत्र नहीं निषेध करता है ना यह उपधाम हो तो निषेध होता है निषेध होता है यो पद निषेद यह उपधा के लिए निषेध करता है यो पद निषेध हो गया यो पद प्रतिषेद हो सूत्र कहता है अयोपदार्थ यह उपधा हो तो गीस नहीं होगा यह उपद हो तो ये सूत्र विधान करता है प्रतिषेध करता है प्रतिषेध का किसका प्रतिषेध करेगा गीस का किस शब्द के लिए अयोपद पद को प्रतिषेध करेगा यो पद को प्रतिषेध करेगा अयो पद को करेगा यो पध को प्रतिशत करेगा द्वितीय भारतीय में दिया यो पद को जो प्रतिशत करता है सूत्र हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य कितने शब्दे सामे उपधामियो है यह उपधन से उनका प्रतिशत होना चाहिए किंतु उनका प्रतिशत नहीं होगा यो पध प्रतिषेध जो करता है जाते अतिषयादय पदार्थ यह पद प्रतिषेध का हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य इनके उपथा में यह होने पर भी इनका प्रतिषेध नहीं होगा भारतीकार कहते हैं इसलिए हई घोड़ा है जाती में हई हो जाएगा असवा गवय से गवई हो जाएगा गीस हो जाएगा जा। से यशोप होकर के मुकहे खच्चर खच्चरी हो जाता है मुकय मुकई और मनुष्य से गीस होने के बाद हलस्तदी तलोप हो जाएगा शिचलोप होने के बाद मनुष्य मत्स्य लोप मत्स्य से जाते रहती से आदगी हो गया यह उपद होने पर भी निश्चित नहीं होगा प्रसिद्ध हुआ घी होने पर यह हो गया मत्स्य में यह का लोप हो जाए शीतलोप होने के बाद तो मत्स्य बन गया सानी